श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग एकादश अध्याय श्री राम कृष्ण देव का कलकत्ता आगमन पानी पानीहाटी जाने पर गले में दर्द की वृद्धि और बालक स्वभाव श्री राम कृष्ण देव का आचरण पानी हाथी महोत्सव में सम्मिलित होने के कारण श्री राम कृष्णदेव के गले की वेदना बढ़ गई उस दिन बीच बीच में पानी बरस रहा था डॉक्टर ने भक्तों को बताया कि पानी में भींग भींगे पैर से बहुत देर तक भावावेश में रहने के कारण रोग बढ़ गया है इस कारण उन्होंने नाराजगी भी प्रकट की तथा यह भी भय दिखाया कि यदि पुनः ऐसा व्यतिक्रम हुआ तो रोग कठिन हो जाएगा भक्तों ने अब से सावधान रहने के लिए दृढ़ संकल्प किया बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन के व्यतिक्रम का सारा दोष रामचंद्र आदि कुछ व्यस्क भक्तों पर मर कर कहा यदि वे लोग मुझे दृढ़ भाव से मना करते तो क्या मैं पानीहाटी जाता डाक्टरी न करने पर भी बाबूराम ने कैम्बेल मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी पास की थी वैष्णव मत के प्रति विशेष अनुराग रहने के कारण पानीहाटी उत्सव में जाने के लिए उन्होंने ही श्री रामकृष्ण देव को विशेष रूप से उत्साहित किया था अतः उन्ही को इस विषय में लोग दोष देने लगे हमारे एक मित्र ने इसी बीच एक दिन दक्षिणेश्वर जाकर देखा श्री कृष्ण देव गले में औषधि का लेप लगाकर अपने कमरे में छोटी चौकी पर चुपचाप बैठे हैं उस मित्र ने बाद में हमसे कहा था बालक पर शासन करने के लिए किसी कार्य से उसे मना कर एक स्थान में जैसे बिठा दिया जाता है और जिस प्रकार वह उदास बैठा रहता है ठाकुर के श्रीमुख पर ठीक वही भाव दिखाई दिया प्रणाम करके मैंने पूछा क्या हुआ है उन्होंने अपने गले का लेप दिखाकर स्वर से कहा यह देखना दर्द बढ़ गया है डॉक्टर ने अधिक बातें करने से मना किया है मैंने कहा जी हां महाराज सुना है कि उस दिन आप पानी हटी गए थे संभवतः उसी कारण वेदना बढ़ गई है इस बात को सुनकर वे बालक की तरह उपालंभ देते हुए कहने लगे हाँ देखना ऊपर जल नीचे जल आकाश से वृष्टि रास्ते में कीचड़ ऐसी स्थिति में राम वहां मुझे ले जाकर नचा लाया वह पास किया हुआ डॉक्टर है यदि वह अच्छी तरह मना करता तो क्या मैं वहां जाता मैंने कहा ठीक ही तो है महाराज राम ने बहुत बड़ी गलती की खैर जो होना था हो गया अब आप कुछ दिन तक सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जाएगा सुनकर वे प्रसन्न हो बोले परंतु एकदम बातचीत बन कर क्या रहा जा सकता है या देखना तू इतनी दूर से आया और तुझसे मैं एक भी बात न करूं या कैसे हो सकता है मैंने कहा आपको देखने से ही आनंद होता है बात न भी करें तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा आप अच्छे हो जाइए तब अनेक बातें सुनेंगे परंतु सुनता कौन है डॉक्टर का निषेध अपना कष्ट आदि सब भूल वे पहले की ही तरह मेरे साथ वार्तालाप करने लगे आषाढ़ मास बीत गया महीने भर से अधिक चिकित्सा होने पर भी श्री रामकृष्ण देव के गले की वेदना कम नहीं हुई अन्य समय वेदना कुछ कम होने पर भी एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या आदि को बहुत बढ़ जाती थी उस समय किसी तरह का कड़ा खाद्य पदार्थ या तरकारी आदि निगलना एकदम असंभव हो जाता था इसलिए दूध भात सूजी की खीर आदि तरल पत्थी ही वे खाया करते थे डॉक्टरों ने परीक्षा करके निश्चय किया कि उन्हें थोट हो गया है, अर्थात लोगों को दिन रात धर्मोपदेश देने से वाक यंत्र के अत्यधिक व्यवहार के कारण गले के भीतर घाव होने का उपक्रम हुआ है धर्म प्रचार प्रचारकों में इस प्रकार की व्याधि होना चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है रोग निर्णय करके डॉक्टरों ने औषधि पथ्य आदि की जो व्यवस्था बताई उसे मानकर चलने पर भी एक दो बातों में उल्लंघन होने लगा प्रगाढ़ और संसार संतप्त मनुष्यों के प्रति प्रगाढ़ा से विवश होकर वे समाधि और वाक संयम के प्रति लक्ष्य रखने में समर्थ नहीं हुए किसी प्रकार का ईश्वरीय प्रसंग उपस्थित होते ही वे देह बुद्धि खोकर पहले की तरह समाधिस्थ होने लगे और अज्ञान अंधकार में निपतित शोक ताप से मुह्यमान सत्यपथ एवं शांति के पिपासु भक्तजनों के उपस्थित होते ही वे करुणार्ध हो अपने को भूलकर पहले की तरह उन्हें उपदेश दान से कृतार्थ करने लगे श्री रामकृष्ण देव के पास धर्म पिपासु व्यक्तियों का आगमन उन दिनों कुछ कम नहीं था पुराने भक्तों के अतिरिक्त पाँच सात या उससे अधिक नए व्यक्तियों को धर्मलाभ की आशा से दक्षिणेश्वर में उनके सामने प्रतिदिन उपस्थित होते देखा जाता था सन 1875 सौ ईस्वी में श्री केशव के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों बाद से प्रतिदिन वैसा हो रहा था अतः लोक शिक्षा प्रदान के लिए पिछले 11 वर्षों से श्री राम कृष्णदेव का जो नियमित समय स्नान आहार और विश्राम का था उसमें प्राय बाधा उपस्थित होती थी इसके अतिरिक्त महाभाव की प्रेरणा से उन्हें निद्रा बहुत कम आती थी दक्षिणेश्वर में उनके पास रहते समय हमने प्रायः देखा था रात के ग्यारह बजे सोने के कुछ बाद ही वे उठकर भावावेश से टहल रहे हैं कभी पश्चिम का और कभी उत्तर का दरवाजा खोलकर बाहर जाते फिर कभी बिछौने पर स्थित होकर लेटे रहने पर भी संपूर्ण जागृत रहते हैं रात में तीन चार बार शैया त्याग करने पर भी चार बजते ही वे उठ जाते और भगवान का स्मरण मनन नाम गुणगान करते हुए उषा के प्रकाश की प्रतीक्षा करते और बाद में हमें जगा देते थे अतः दिन में अनेक व्यक्तियों को उपदेश देने के अत्यधिक परिश्रम से और रात में अनिद्रा के कारण उनके शरीर में कमजोरी आ जाना अनिवार्य ही था